मैं मां ठाकुर की समाधि अवस्था में तुमने कभी उनका चेहरा मलान देखा है क्या मां नहीं मैंने कभी नहीं देखा समाधि की अवस्था में मैंने उनके मुख पर मुस्कान ही देखी है मैं भाव समाधि में मुख में हंसी हो सकती है परंतु इस बैठे हुए चित्र के संबंध में ठाकुर ने भी कहा है यह अत्यंत उच्च अवस्था का चित्र है इसमें भी क्या हंसी है मां मैंने तो सब समाधि की अवस्थाओं में उन्हें हंसमुख देखा है मैं उनका रंग किस प्रकार का था मां उनके शरीर का रंग मानो हरताल के जैसा था उनके सोने के इष्ट कवच के साथ शरीर का रंग मिल जाता था जब उनको तेल मालिश करती तो देखती सारे शरीर से मानो ज्योति निकल रही है दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी में किसी का दामाद आया था बहुत गोरा ठाकुर मुझसे कहते हैं हम दोनों पंचवटी में साथ साथ टहलेंगे तुम देखना किसका रंग गोरा है वे लोग टहलने लगे मैंने देखा कि ठाकुर की अपेक्षा उनका रंग जरा ज्यादा गोरा है 19 19-20 का अंतर होगा वे जब भी काली बाड़ी से निकलते सब लोग खड़े हो उन्हें देखने लगते कहते वह देखो वे जा रहे हैं उस समय वे अच्छे मोटे ताजे थे मथुर बाबू ने एक बड़ा पीढ़ा दिया था अच्छा बड़ा पीढ़ा था उस पर जब वे खाने बैठते तो भी वह पूरा नहीं पड़ता था छोटी धोती पहनकर नंगे बदन जब गंगा नहाने जाते तो लोग अवाक होकर देखते थे जब कामार पुकुर जाते तो घर के बाहर निकलते ही स्त्री पुरुष उन्हें मुंह बाएं देखते रहते एक दिन भूतीर खाल की ओर गए थे तो चारों ओर स्त्रियां जो पानी भरने गई थी उन्हें मुंह फाड़ कर देखने लगी और कहने लगी वह देखो ठाकुर जा रहे हैं ठाकुर हृदय से कहने लगे अरे हृदू मुझ पर घूंगट लगा मुझ पर घूंगट लगा लगा लगा नहीं तो मैं अभी नंगा होता हूं हृदय ने कहा नहीं मामा यहां नंगे मत हो यहां नंगे मत हो लोग क्या कहेंगे नंगा होने से स्त्रियां भागती ना इसीलिए हृदय ने शीघ्र ही देह की चादर से मुंह को ढक दिया उन्हें मैंने कभी भी आनंद रहित नहीं देखा चाहे पांच साल का बच्चा हो अथवा बूढ़ा सभी के साथ वे आनंद से घुल मिल जाते बेटा मैंने कभी उनको अवसाद में नहीं देखा हां कामार पुकुर में वे सवेरे उठते ही कहते आज यह शाक खाऊंगा यही पकाओ सुनकर हम लोग अर्थात मां और लक्ष्मी दीदी की मां सब तैयारी करके पकाती कुछ दिन बाद वे कहते हैं अरे मुझको यह क्या हुआ है सवेरे से उठते ही बस यही रट कि क्या खाऊं क्या खाऊं राम राम फिर मुझसे कहते हैं अब और मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं तुम लोग जो पकाओगी जो दोगी वही खाऊंगा तबीयत सुधारने वे गांव जाते दक्षिणेश्वर में रहते समय पेट की बीमारी से खूब भुगतते जो थे कहते राम राम पेट केवल मल से भरा हुआ है केवल मल ही निकलता है इस सब कारण से उन्हें शरीर के प्रति घृणा हो गई वे फिर शरीर का ख्याल नहीं रखते थे एक दिन भूतीर खाल की ओर से आ रहे थे वर्षा हो चुकी थी एक मागुर मछली तालाब से रास्ते पर उठ आई थी और ठाकुर के पैर से जाकर टकराई ठाकुर ने उसे पैर से ठेलते हुए लाकर तालाब में छोड़ दिया और कहा भाग भाग हृदय ने यदि देख लिया तो अभी मार डालेगा और आकर हृदय से कहते हैं दू एक इतनी बड़ी मागुर मछली पीले रंग की रास्ते पर उठाई थी मैंने तालाब में उसे छोड़ दिया हृदय कहने लगा मामा यह तुमने क्या किया यह तुमने क्या किया आह इतनी बड़ी मछली छोड़ दी लाने से बढ़िया झोल होता अब तो कितने भक्त हैं चारों ओर धूमधाम है। उनकी बीमारी के समय एक आदमी 20 रुपए के लिए भाग खड़ा हुआ था उसे चंदे के लिए पकड़ा था अब तो ठाकुर की सेवा वैसी कठिन नहीं है ठाकुर को भोग लगा खुद ही खाते हैं ठाकुर को बैठा दो तो बैठे ही हुए हैं सुला दो तो सोए ही हुए हैं फोटो जो हैं, उन्होंने बलराम बाबू को मां काली के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए देखा था सिर पर पगड़ी थी बलराम ठीक वैसे ही हाथ जोड़े हुए रहा कभी पैर में हाथ छुआकर प्रणाम नहीं करता था ठाकुर उसके मन का भाव समझकर कहते ओ बलराम यह पैर खुजला रहा है जरा हाथ फेर दो ना बलराम तुरंत नरेन अथवा राखाल वाखाल जो कोई भी पास में रहता उसे खींचकर लाकर कहता अजी ठाकुर का पैर खुजला रहा है जरा उस पर हाथ फेर दो तो मैं महाराज से मैंने ठाकुर के रंग के बारे में पूछा था वे कहते हैं यही हम लोगों के शरीर के रंग के समान ही था मां वैसा तो तब था जब उन लोगों ने देखा तब न तो उनका वह शरीर था और न वह रंग ही यह मुझे ही देखो ना अब कैसा रंग हो गया है कैसा शरीर हो गया है पहले क्या मेरा ऐसा ही रंग था पहले बहुत सुंदर थी पहले बहुत मोटी नहीं थी बाद में ठाकुर के देह त्याग के पश्चात मोटी हुई जब दक्षिणेश्वर में थी तो बाहर नहीं निकलती थी खजांची कहते थे वे हैं यह तो सुना है किंतु कभी उन्हें देख नहीं पाया कभी कभी दो दो महीने बीत जाते ठाकुर को एक दिन के लिए भी देख नहीं पाती थी मन को समझाती मन तेरा ऐसा कौन सा पुण्य है जो रोज रोज उनके दर्शन पाएगा खड़े खड़े चटाई के पर्दे की ओर से कीर्तन सुनती पैरों को वात रोग ने जकड़ लिया वे कहते वन का पक्षी दिन रात पिंजड़े में रहने से पंगु हो जाता है बीच बीच में मोहल्ले में टहलाना रात को चार बजे उठकर नहाती दोपहर के बाद सीढ़ी में थोड़ी धूप पड़ती उसी में बाल सुखाती थी तब सिर में बहुत बाल थे नौबत खाने के नीचे एक कमरा था वह भी सामान से भरा हुआ ऊपर छींके झूलते थे तब भी कोई कष्ट नहीं जाना केवल शौच जाने का ही कष्ट था दिन में जाने की आवश्यकता होने पर भी रात में ही जा पाती थी गंगा के किनारे अंधेरे में केवल कहती हरी हरी एक बार यदि शौच के लिए जा पाती मां थोड़ी पेट की रोगिणी थी तब कितना कीर्तन और कितना भाव होता था यह जो गौर दासी है उसे ही कितना भाव होता था वह केवल नित्य गोपाल नित्य गोपाल करती रहती और कहती नित्य कहां नित्य कहां मैं कहती कौन जाने तेरा नित्य कहां है देख कहीं गंगा के किनारे भाव टाव में डूबा पड़ा होगा पूजा का समय हो गया है मां पूजा करने बैठेंगी मैं नीचे आया पूजा के बाद ऊपर प्रसाद लाने गया मां पूजा घर में दक्षिण की ओर मुंह करके पैर फैलाकर बैठी थी और शाल के पत्ते में प्रसाद निकालकर रख रही थी दक्षिण ओर के बरामदे में मैं बैठकर दिखा दिखाकर कहने लगा मुझे यह दो वह दो बाद में मैंने एक और चीज चाही पर वह मां के हाथ की पहुंच में नहीं थी पैर के वाद के कारण उन्हें उठकर आने में कष्ट होगा यह सोच मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर उसे लेने गया इससे मां के पैर से मेरे हाथ की कोहनी का ऊपरी हिस्सा टकरा गया मां ने तुरंत ओह कहकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया मैंने कहा यह क्या भला हुआ क्या है मां केवल नमस्कार से संतुष्ट न हो बोली आओ आओ एक चुम्मा लूं, लाचार हो मैंने मुंह बढ़ा दिया उन्होंने हाथ से मेरी ठोड़ी का स्पर्श कर चुंबन किया तब कहीं उनका मन शांत हुआ वे भक्तजनों को इसी प्रकार भगवत भाव से नमस्कार करती थीं और फिर अपनी संतान के रूप से स्नेह करती थीं। उद्बोधन ठाकुर घर उनतीस दस उन्नीस सौ मां के तख्त के दाहिने हिस्से में बैठकर उनसे बातचीत कर रहा था ठाकुर की बात निकली मां कहने लगी पुरी में पहले दिन जाकर ही मैंने सबेरे घी के टिन को दीवाल से लगाकर उस पर ठाकुर के फोटो को रखकर उसकी पूजा की और फिर जल्दी से जगन्नाथ जी के दर्शन को गई घर के दरवाजे सब बंद थे आने पर देखती हूं कि ठाकुर का फोटो के नीचे पड़ा है सबने आकर देखा सभी सोचने लगे कि चोर घुसा होगा पर घर का कोई भी सामान इधर उधर नहीं हुआ था बाद में देखती हूं टिन के ऊपर बड़े लाल चींटे चढ़े हुए हैं घी का टिन था ना वे चींटे ही ठाकुर के फोटो पर चढ़ गए थे इसीलिए ठाकुर उतर कर बैठ गए थे मैं क्या फोटो में ठाकुर है मां क्यों नहीं छाया और काया समान है चित्र तो उनकी छाया है मैं क्या वे सभी चित्रों में हैं? मां हां पुकारते पुकारते उनका आविर्भाव होता है वह स्थान एक पीठ हो जाता है जैसे इस स्थान उद्बोधन के उत्तर का मैदान दिखाकर मैं यदि किसी ने उनकी पूजा की तो यह उनका एक स्थान होगा मैं वह इसलिए प्रतीत होता होगा क्योंकि इन सब स्थानों के साथ अच्छी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं मां वैसी बात नहीं उस स्थान पर उनकी दृष्टि रहती है मैं अच्छा ठाकुर को तुम यह सब लोग जो भोग देती हो क्या उसे ठाकुर खाते हैं मां हां खाते हैं मैं कहां उसका कोई चिन्ह क्यों नहीं देख पाता मां उनकी आंखों से एक ज्योति निकलकर सब वस्तुओं को चूस कर देखती है उनके अमृत स्पर्श से वह वस्तु फिर से पूरी हो जाती है इसीलिए वह कम नहीं होती भगवान वैकुंठ से उतरकर जहां उनका भक्त पुकारता है वहां पहुंच जाते हैं कोजागरी अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी वैकुंठ से पृथ्वी पर आती हैं और जहां जहां उनकी दृष्टि रहती है वहां जाती हैं तथा पूजा ग्रहण करती हैं मेरी सास ने कामार पुकुर में 14-15 साल की एक गोरी लड़की को देखा था जिसके कानों में शंख के कुंडल और हाथों में हीरे अर्थात डायमंड कट के कंगन थे उन्होंने बकुल वृक्ष के नीचे ठाकुर के घर के सामने खड़े हो उससे बातचीत की थी सास ने पूछा बेटी तुम कौन हो लक्ष्मी ने कहा मैं यहीं आ रही थी सास बोली मेरे लड़के अर्थात रामकुमार को देखा है पूजा करने गया है रात हो गई अभी तक नहीं लौटा लक्ष्मी ने कहा हां वे आ रहे हैं दान दक्षिणा बांध ली है मैं अभी वहीं से तुम्हारे घर ही आ रही हूं मेरे सास ने कहा नहीं बेटी घर पर कोई नहीं है अभी मत आओ इस प्रकार बार बार मना करने पर देवी ने कहा ठीक है मेरी ऐसी ही दृष्टि रहेगी और वह अंतरधान हो गई देख तो रहे ही हो उन लोगों की अवस्था कभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई मोटा चावल कपड़ा मिल जा रहा है मेरी सास ने देखा था कि लक्ष्मी लाहा लोगों के घर से निकल उनके धान की मढ़ई की ओर से घूम कर आई थी मेरे जेठ ने आने पर सब सुनकर कहा था मां तुम जान नहीं पाई स्वयं साक्षात लक्ष्मी आई थी आज कोजागरी पूर्णिमा है ना वे ज्योतिष जानते थे खड़िया द्वारा उन्होंने पता लगाया था उन्हें भला भोजन की क्या आवश्यकता है वे तो भक्त के संतोष के लिए आते हैं और भोजन करते हैं प्रसाद को खाने से चित्त की शुद्धि होती है ऐसे ही खाने से मन मलिन होता है मैं क्या ठाकुर सचमुच में खाते हैं मां हां क्या मैं देखती नहीं कि ठाकुर ने खाया या नहीं ठाकुर खाने के लिए बैठते हैं तथा खाते हैं मैं तुम देखती हो हां मैं देखती हूं किसी का उन्होंने खाया और किसी की ओर दृष्टिपात मात्र किया तुमको भी क्या सब समय सभी चीज खाना अच्छा लगता है अथवा सभी की वस्तु खा सकते हो बस ऐसा ही समझो जिसका जैसा भक्ति भाव होता है भक्ति ही मुख्य वस्तु है मैं भक्ति कैसे होगी अपने लड़के को भी यदि दूसरा पालता पोसता है तो वह अपनी मां को मां के रूप में नहीं जानता मां हां इसीलिए तो उनकी कृपा होनी चाहिए कृपा की पात्रता होनी चाहिए मैं, कृपा में यह पात्र अपात्र क्यों कृपा तो सबके लिए समान रूप से है मां नदी के तट पर बैठकर पुकारना पड़ता है समय होने पर वे पार करेंगे मैं समय पर तो सभी होता है उसमें उनकी कृपा की कौन सी बात है मां तो क्या मछली पकड़ने के लिए बंसी डालकर बैठना नहीं पड़ता मैं जब वे अपने ही व्यक्ति हैं तो फिर बैठने की आवश्यकता क्यों है मां हां यह ठीक है असमय में भी ऐसा होता है आजकल लोग असमय में भी आम कठहल पैदा कर रहे हैं भादों के महीने में भी कितना आम हो रहा है मैं हम लोगों की दौड़ क्या यहीं तक है कि जिसने जो चाहा उसको वह दे बस विदा दे दी या फिर यह भी कि उन्हें बिल्कुल अपना बनाकर पाया जा सकता है वे मेरे अपने हैं कि नहीं मां हां वे अपने हैं उनसे सदा सर्वदा का संबंध है वे सभी के अपने हैं जैसा भाव होगा वैसा ही लाभ होगा मैं भाव तो स्वप्न जैसा है जैसा विचार किया जाता है वैसा ही बाद में स्वप्न में दिखता है मां स्वप्न ही तो है संसार ही स्वप्नवत है यह जागृता अवस्था भी तो एक स्वप्न है मैं नहीं यह इतना स्वप्न नहीं है नहीं तो यह क्षण भर में नष्ट हो जाता यह तो अनेक जन्मों से बना हुआ है भले हो पर यह स्वप्न छोड़ और कुछ नहीं यह जो तुमने रात में स्वप्न देखा अब वह नहीं है वास्तव में पिछली रात मैंने एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था किसान ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा हुआ है आठ लड़कों का बाप हुआ है स्वप्न टूटने पर वह बोला था उन आठ लड़कों के लिए रो अथवा इस एक लड़के के लिए इस तरह तर्क करने के बाद अंत में मैंने कहा मां यह जो सब मैंने कहा उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है मैं जानना चाहता हूं कि मेरे अपने कोई है या नहीं मां है क्यों नहीं अवश्य हैं। मैं ठीक कहती हो मां हां मैं यदि वे मेरे अपने हैं तो उनका दर्शन पाने के लिए उन्हें पुकारना क्यों होगा जो अपना है बहुत तो नहीं पुकारने से भी दर्शन देगा मां बाप जैसा करते हैं वे तो भी क्या वैसा कर रहे हैं मां अवश्य कर रहे हैं बेटे वे ही मां बाप हुए हैं वे ही मां बाप के रूप से पालन करते हैं वे ही देखभाल करते हैं नहीं तो तुम कहां थे और कहां आ गए उन लोगों ने लालन पालन किया और अंत में देखा कि यह अपना नहीं है जैसे कॉए के घोंसले में क्या कोयल नहीं पलती मैं ठीक ठीक अपने जन को पाऊंगा या नहीं मां पाओगे पाओगे तुम सब पाओगे जो सोचते हो वह सब मिलेगा स्वामी जी अर्थात विवेकानंद ने पाया था या नहीं स्वामी जी ने जिस प्रकार पाया था तुम वैसा ही पाओगे मैं मां देखना जिससे तुम्हारे प्रति भय संकोच न रहे मां नहीं संकोच की क्या बात है मैंने ही तो मछली पकड़ी है मैं तब तो ठीक है हम लोग आनंद मनाएंगे मां हां जरूर एक सांचा बनता है उससे बहुत सा गढ़ लिया जाता है मैं तुम्हारे बनाने से ही हम लोगों का होगा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकोगी हां बेटे मेरे करने से ही तुम लोगों का होगा